तो आज हमारे साथ जाडुलू से विशेष पेरू भाई हमारे साथ हैं जिनका हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था जिनमें जिसमें उन्होंने बताया था कि जीरो लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है वो बातें उन्होंने बताई थी और कुछ एक्सपीरियंस हमने भी किया था बच्चों के साथ स्कूल में गए थे स्वरूपगंज में जहाँ पर बच्चियाँ थी और बच्चे भी थे उनके साथ हमने काफ़ी बातें की और इंटरेक्शन किया तो काफ़ी अच्छी बातें सामने निकल कर आई तो आइए ऐसे ही कुछ एक दो तीन एक्सपीरियंस उनके पास है जो हम लोग आज के इस एपिसोड में सुनेंगे उनके द्वारा तो आप सभी की तरफ से पेरू भाई का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुवन सुनने वालों सभी को पेरू भाई का नमस्कार आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए हो सकता है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए <laughs> <laughs> जो काम हम प्रैक्टिकल रे करते हैं और उसको जीवन में भी उतारते हैं और ऐसी ही कुछ झलकियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ तो सुनिए जी एक हफ्ते पहले मैंने ये कोशिश की कि ये प्रैक्टिकल तो मैंने बहुत पहले हम कर चुके हैं और आपको ये मेरा आगे का जो रेडियो प्रोग्राम था उसमें मैंने सुनाया था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये काफ़ी टाइम्स बीत चुका है और फिर भी हम हमारी कोशिश जारी रखे हुए हैं और आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये लास्ट एक वीक का जो अनुभव है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ लास्ट एक वीक पहले मैं चलते हुए जा रहा था और मैंने देखा कि आज क्या किया जाए तो मेरे जब मैं ऐसे तो सभी को पता ही है कि मैं पैसा लेने लिए बिना ही चलता हूँ जो मेरे पास अवेबिलिटी होती है उसी आधार पर मैं काम करता हूँ तो मैंने सोचा आज कुछ है नहीं तो किसी स्कूल में प्रोग्राम किया जाए तो मैं आज उस दिन एक स्कूल में गया वहाँ पर मैंने बात की कि भाई आज मुझे कुछ कहना है तो टीचर्स ने मुझे प्रिंसिपल से मिलाया और प्रिंसिपल ने मुझे चौथी की कक्षा दी चौथी की स्टूडेंट बहुत ही ऐसे तो स्मार्ट होते हैं उन्हें सारी चीज़ें मालूम होती है <laughs> फिर भी हमने स्टार्ट किया ज़ीरो से तो हमें एक बॉर्ड मिला और उसमें करीब थर्टी वन फोर्टी बच्चे मिले उसमें बच्चे भी थे बच्चा भी थी और एक और क्लास मिल गई उनके भी बच्चे उसमें शामिल हो गए तो करीबन एटी वन बच्चे हमारे पास आए और हमने उनको यही प्रस्तुत किया जीरो से तो मैंने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड था तो उसमें एक जीरो लिखा मैंने बच्चों को बोला कि भाई ये जीरो है जीरो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है अब जीरो करते करते वन आ गया अब जीरो और वन में उन्हें बताया गया कि पूरी दुनिया इस जीरो और वन के बीच में है सारे गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चाहे छोटा हो या बड़ा सैटेलाइट हो या रॉकेट प्लेन हो या हेलीकॉप्टर ये सारी चीज़ें आपका टेलीविज़न मोबाइल ये सारी चीज़ कंप्यूटर्स ये सब ये जीरो और वन के बीच में था मेरा कहने का अर्थ यही था कि अगर हम जीरो और वन के बीच में जो आता है वो होता है गिनती पहले भी हम एक बार ये कह चुके हैं कि भाई गिनती अगर हमारी परफेक्ट है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीरो और वन के बीच में गिनती वही चीज़ है तो मैंने पहले स्टार्ट किया एक बच्ची जिसका नाम था कल्पना और भी बच्चे थे से वो स्टार्ट हुई थी और एक किया पहले बच्चे को बोला एक से स्टार्ट करो उसने एक किया दूसरे ने दो किया तीसरे ने तीन किया चार किया पांच किया छह किया सात किया आठ किया और नौ उसके बाद हम रुक गए नौ के बाद क्या आना है तो एक लड़का खड़ा होकर बोला नौ के बाद तो दस ही आएगा मैंने उनको बोला भाई दस दस तो नहीं करना है बस इसी में इसी करना है ये एक से नौ जो हो गया है जीरो से इसमें दस कैसे करेंगे तो कोई स्मार्ट था उसने बच्ची थी या बच्चा उसने आके बोला मैं कर सकता हूँ बोला तो ठीक है करो तो बोला इसी में ही करना है और किसी मिटाना नहीं है क्रिएट करना है तो मिटाना नहीं है और क्रिएट करना है तो वही बात आ गई छोटी लिटी करो और बड़ी लिटी कैसे करो ऐसा हम सभी ने सीखा है तो एक ने आया कि जीरो के आगे एक कर दिया हो गया दस दूसरे को बुलाया इलेवन ट्वेल्व ऐसे ये चलता रहा करो पर जब गिनती चालू हुई मुझे पता था कि जो बच्चा गिनती कर रहा है वो गलती करेगा ही क्योंकि कैलकुलेटर और कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो हम हमारे जो सीरियल वाइज जो क्रम होते हैं वो भूल जाते हैं तो उस बच्चे ने सेवेंटी टू तक सही किया और सेवनटी थ्री पे वो मिस कर गया जैसे ही वो मिस कर गया सभी को बोला गया था कि ध्यान से सुनना सभी लोग एक ध्यान से सुन रहे थे तब उसको रोका गया और और दो एक लड़के को बुलाया कि भाई इसने गलती कहाँ की तब जिस लड़के ने गलती की थी उसको बोला गया कि भाई आपने गलती कहाँ की तो बोले नहीं मैंने गलती नहीं की जैसा हम सभी लोग जब गलती करते थे ऐसा ही बोलते हैं पर तो जिसने सुन रहा था उसने बोला 73 भूल गए अब उसको कैसे उसने बोला भाई नहीं नहीं भूले तो उसको कैसे हम याद दिलाए कि भाई 73 भूल गया है अब ना तो उस टाइम पे कोई रिकॉर्डर था तो हमने दूसरे एक लड़के को बुलाया कि भाई सही किया है और गलत क्या है तो उसने तुरंत बोला कि भाई सेवेंटी तो जब गलती हुई थी उसको बिठा दिया और उस लड़के को उन लोगों को ट्रॉफ़ी भी दी गई अब मेरे पास कॉइन होता है तो मैं कॉइन दे देता हूँ ऐसा लास्ट में उसके ही अगले वीक से करीबन बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा किया उन्होंने गलती वन तो, हंड्रेड तक बोली और उन सबको एक रुपये का कॉइन मिला जो मेरे पास अवेलेबल था वही मिलता है अब ये करते करते ये रिसर्च आगे बढ़ते बढ़ते हमने पाया कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस गे गिनने की जो क्रॉम है वहाँ पर हम गलती कर जाते हैं कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटीज में मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम डेली वन से हंड्रेड तक गिनती करें और परफेक्शन लाए तो हमारे पूरे देश में इवन देश में नहीं हर उस सेक्टर में चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या चाहे हर जहां पर भी पैसे की लेवर देव होती है या जहां भी इकोनॉमिक्स आता है तो वहां पर काफ़ी कुछ हद तक हमारी परफेक्शन बहुत ही बढ़िया हो सकती है इस सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया और करीबन हम वन खरब तक इसको ले गए धीरे धीरे धीरे करके उन्हीं ब्रेन में से हमने कुछ नया नहीं किया उस ब्रेन में जो डेटा पड़ा था उस डेटा को हमने बाहर निकाला उनके बताया गया कि भई इतना सारा खरब तक जा सकते हैं उनके ही अंदर जब उन्होंने ये देखा ये तो हम इसी कर सकते हैं चौथी के लोग जब उनको यही पता होता है कि हजार दो हज़ार दस हज़ार लाख, टेन लैक्स या वन करोड़ उससे ज़्यादा उनके ब्रेन में अमाउंट होती ही नहीं है पर जब उन्हें इतना सारा बताया तब तो उनको ये हो गया कि हाँ इतनी भी बड़ा बड़ी चीज़ होती है जीरो और वन इतना भी बड़ा होता है तो इस चीज़ को आगे करते हुए ये करीबन दो घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चला और सभी लोगों को बहुत ही मज़ा आया ये कार्यक्रम करने का मेन मकसद यही था कि बच्चों में गिनती और परफेक्शन आए और वो जब चौथी के लड़के अगर गिनती में ही हम गलती करेंगे तो आगे बढ़ने का तो मतलब आगे कितने भी बढ़ जाओ तब हम बैक आना होता है और अब जब हम लोग सोचते हैं कि हम हंड्रेड में से हंड्रेड आ गए मार्क्स हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स आ गया मतलब आपकी वहाँ लिमिटेशनस आ गई आप उसके बाद वन तो मार्क्स आ ही नहीं सकते तो मेरा कहने का यही है जब नाइनटी आ जाए जब हंड्रेड आ जाता है तो इंसान में यूं अहंकार जैसा भाव एक आ जाता है मेरे हंड्रेड में से हंड्रेड अचीवमेंट आ रहे पर रियल में अगर नाइन्टी नाइन आ गया बहुत हो गया हमें पता है कि एक बार पहाड़ पे चढ़ गया उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं है उसके बाद हमें नीचे ही आना होता है तो ये एक्सपीरियंस वैसा है तो हमने यही वहाँ बताया गया कि भाई नाइन्टी आ गई ओके ठीक है नाइन्टी आ गई उसके बाद हम रिवर्स आ जाते हैं कि भाई नाइन्टी आए ओके ठीक है Enough है. इसके बाद उसको हमें हमारे जीवन में उतारना होता है कि डेली एक्टिविटीज में हम ऑनेस्टी कैसे ला सकते मेरा कहने का मतलब है कि डिजिटल डिजिटल इंडिया की जो मुहिम चल रही है और सारे लोग डिजिटल में चल आज हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो क्या करते हैं हमारे पास बारह हजार रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन पर जाने से वहां लिखा होता है कि भाई रेलवे स्टेशन पर आओ तो प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य लो अब नहीं लेते तो कोई वहां पकड़ने वाला नहीं है पर अगर आपने ये सोच लिया कि भाई हाँ मुझे प्लेटफॉर्म टिकट लेना है सिवाय कि आपके पास पैसा नहीं है मतलब पर इस एक्सपीरियंस को भी हमने आगे बढ़ाया कि भाई रेलवे स्टेशन पे आए तो आप प्लेटफॉर्म लो तो दस रुपया दस रुपया तो सभी के पास होता ही है फिर भी हम नहीं लेते और रेलवे पटरिया क्रॉस करते हैं और उसके साथ कभी कुछ चीज़ें होती है पर अगर हम टॉप के लेवल पर जिसके पास ऑथोरिटी है उसकी सैलरी लैक्स ऑफ रुपीज़ है और वो भी ये सोचता है यार मैं क्यों लूँ प्लेटफॉर्म टिकट आपकी प्लेटफॉर्म टिकट देश के हर उस मतलब उस स्टेशन को मतलब चमका सकता है ये छोटी सी अमाउंट होती है उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती पर ये छोटी चीज़ और वैसी चीज़ हम करते हैं मैं तो कभी कभी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो मेरे पास पैसा भी नहीं होता फिर मैं सोचता हूँ कि पैसा नहीं है तो मैं प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लूँगा पर मैं जब मेरे पास पैसा आता है तो मैं जानबूझ के प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ और टिकट ले ही लेता हूँ अब इस एक्सपीरियंस से मैंने ये पाया कि मैं मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ मेरा प्लेटफॉर्म और उसके रेलवे स्टेशन इतना चमक रहा है और उतना उतना उसमें ग्रोइंग हो रहा है सारी नई नई चीज़ें बन रही है कभी ट्रैक नए बन रहे पोल्स नए बन रहे हैं वहाँ पे बै, मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही और चमक रहा है ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस दस रुपये से चमक रहा है पर छोटी छोटी चीज़ें अगर दिन में एक एक हजार लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो टेन थाउजेंड रुपीज हो जाता है और ऐसे बारह हजार प्लेटफॉर्म्स हैं तो मतलब लैक्स ऑफ रुपीस वैसे ही आ जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि ये छोटी चीज है मैं हर बच्चे को कहता हूँ आप भले पीएचडी तक जाओ पर वन से हंड्रेड तक गिनती रोज करो भजन नहीं करोगे तो चलेगा पर वन से हंड्रेड तो मतलब गिनती करके ही सो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी ही मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वन टू हंड्रेड तक आप गिनती अवश्य करें जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जो एक्सपीरियंस आपने किया है उस एक्सपीरियंस का आपने आपने इस रेडियो के माध्यम से आपने शेयर किया आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुना है रेडमो वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग पेरियोजी से बात कर रहे हैं जीरो लाइफस्टाइल की जीवन कहानी को उन्होंने सुनाया था पिछली बार रेडियो पे आज हमने देखा कि कैसे बच्चों को डेमो देते हुए एक से सौ तक की गिनती के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज़ कराया और बच्चे इसमें जो है बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहे और काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिला और उनका कहना यही है कि एक से सौ तक अगर हम गिनती करते हैं और उसे याद रखते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि आज के समय में जो डिजिटल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर है मोबाइल है ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो मैनुअल मेमोरी है जो हमारी इेट मेमोरी है उसको ख़त्म कर रहे हैं इसीलिए हमें फिर से एक बार आदत बनानी होगी कि कैसे हम एक से दस या फिर एक से सौ तक की गिनती रोज करें तो वो हमारी मेमोरी में हमेशा रहेगा और बिना डिवाइस के भी हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं अदरवाइज़ और अगर हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं या याद नहीं करते हैं हमारे संस्कार में नहीं है तो हमें डिवाइस के बिना कुछ नहीं हो सकता अगर डिवाइस है तो ही हम लगेंगे कि पढ़े लिखे अगर डिवाइस हमारे पास नहीं है तो पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ लगेंगे तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम सभी को कंट्रोल करना है हैंडल करना है तो आइए आप आगे बढ़ते हैं और हमारे आब या पिंडवाड़ा के आसपास में जो एक बीमारी है ख़ास करके सिल्कोसिस जो खास महिलाओं को होती है तो इस विषय पर भी उन्होंने स्टडी किया है तो उस विषय पर जानेंगे पेरूजी से जी सिल्कोसिस का मैंने ऐसे ही एक स्टडी की कि भाई सिल्कोसिस एक गंभीर बीमारी हमारे राजस्थान में जहाँ पत्थर की गढ़ाई होती है वहाँ पर पाई गई है सभी लोग को बहुत कुछ मेहनत तो कर रहे हैं सेफ्टी और प्रिकॉशन की सभी जितने भी तैयारी करनी है वो सब कर रहे हैं पर सिल्कोसिस को जब उसको करीब से देखा कि भाई ये सिल्कोसिस होता क्यों है सब लोग कहते हैं कि भाई डस्ट एक ही कारण है सिल्कोसिस एक फाइन डस्ट के कारण जो हमारे शरीर में जाती है श्वसन क्रिया से और फेफड़े फेफड़े में अंदर लंग्स के अंदर मतलब वहाँ पर ये जम जाता है और उसके बाद श्वास व्वास की जो क्रिया है वहाँ मतलब रुकावटें पैदा होती है और उसके सीध सिल्कोसिस होता है सिल्कोसिस के बहुत सारे कारण वहाँ पर जब वर्क जहाँ होता है वहाँ पर जाके जब देखा गया कि सिल्कोसिस के बहुत सारे कारण हैं सिल्कोसिस का कारण है कि डस जा रही है ये तो हमने सब देखा है पर उसके साथ धूम्रपान लोग काम करते हैं उसके बाद जब उनको लगता है कि कुछ अंदर हो रहा है तो वो सीधा गुटखा या तम्बाकू ये सारी चीज़ें लेते हैं बहुत जगह पाया है कि उन लोगों ने मतलब ड्रिंक भी कर रहे हैं और वहाँ काम करते हैं अब उनका जो जहाँ लिविंग लिविंग सिस्टम है वहाँ पर भी पाया कि बहुत सारी गंदगी वगैरह पाई गई है मतलब कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर Uh, मतलब सारा जो पानी वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती है अब इसको कि भाई ये सेफ्टी के तो मास्क वगैरह तो देते ही है और बहुत कुछ uh, संशोधन जो हुए हैं गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है और बहुत सारी संस्थान भी इस uh, काम में लगी हुई है पर अगर हम छोटी चीज़ें करें मैंने देखा कि भाई जो चला गया है अंदर उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हमारे इस पिंडवाड़ा बेल्ट में करीबन एक जो औरतें हैं वो विधवा हो चुकी है उनकी एक हज़ार लोग मतलब उनके उनके हस्बैंड मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है इन लोगों ने मतलब ये देखा कि अब उनकी जो एज थी वो करीबन थर्टी टू और फोर्टी ईयर्स में ही वो चल बसे है ये थर्टी टू और फोर्टी ईयर्स में ही ये चल जाने का मेन कारण क्या सिल्कोसिस ही है तो ऐसा भी नहीं है सिल्कोसिस जो उड़ने के कारण तो हुआ कि अंदर वो गया पर अगर इसका सॉल्यूशन भी है अगर जैसे कि पैदल चलते हैं जी मान लीजिए कि पेड़ लगाते हैं एक सिंपल चीज़ कि पेड़ लगाते हैं पसीना आना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर इवन कोई भी डिजीज हो इवन दवा भी यही काम करती है वो शरीर में से पसीना निकालती है पर अगर हम मान लीजिए कि वॉक करते हैं तो वॉक का भी मैंने पहले ही बताया था ये वॉक मतलब एक सिंपल सेंटेंस अभी मैं एक जगह पे था तो वहाँ पर एक महिला आई तो उन्होंने मैंने बात की तो उन्होंने एक पूरा पुराना एकदम तो बढ़िया सेंटेंस दिया उन्होंने बोला कि अडे रज तो बड़े अडे रज तो बड़े कुछ है अभी जस्ट वो कुछ है मतलब रज मतलब पाँव में अगर रज अड़ती है तो बढ़ेंगे बड़े झट mm -hmm. अड़े रज तो बड़े झट। इसका मतलब कहने का मतलब कि पाव में अगर आपकी धूल लड़ती है ये तो हजारों साल पहले मतलब जो महिला थी उसने तो मतलब पहले उनकी दादी या सास ने बताया था mm -hmm. कि पाव में अगर धूल लड़ती है तो आपका आप, आप बढ़ेंगे झट, मतलब ग्रोह होंगे ग्रोह कहने का मतलब ये ग्रोह था एक सिंपल सेंटेंस था ये हमारी संस्कृति में मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर है और है तो ये मतलब पहले बोले आदिवासी बेल्ट में जाते हो क्या अरवाणा हालो मतलब बिना चप्पल चलो।, चलो जब ये चलते हैं तो होता क्या है वही चीज़ कि भाई सारे पॉइंट्स हमारे सिग्नल नर्वस सिस्टम को देते हैं और बीच में अगर कोई भी डस्ट या कुछ भी है तो उसको रिमूव कर देते हैं पर आप मान लीजिए कि लंग्स में अगर डस्ट चली गई है सिलिका क्या होता है कि उसमें जैसे त्रिकोण वगैरह इस टाइप का सिलिका होता है तो उसमें एकदम माइक्रो होता है और वो अंदर लंग्स में चला जाता है अब इसको निकालने के लिए एक चीज़ मैंने देखी कि अगर कोई सिलिका से हार्ड चीज़ या उसको मेल्ट कर दे तब जब ने पाया कि सिलिका को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए तो सिलिका को मेल्ट करने के लिए करीबन 700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तब 700 डिग्री टेम्परेचर तो सब कुछ जला देगा इंटरनल साइड में तो ऐसा क्या किया जाए कि सिलिका वहाँ से स्लिप हो जाए और लंग्स क्लियर हो जाए मेन चीज़ अगर लंग्स साफ़ हो जाती है लंग्स का जो जो भी मटेरियल है तो एक चीज़ है हमारे यहाँ पर नासिक वगैरह में बहुत ही एग्रीकल्चर है और वहाँ पर ये चीज़ होती है वो ऐसी दो तीन चीज़ है पर है जैसे कि अंगूर रक्स अंगूर का जो रस है या जूस है अगर ये लोग लेते हैं और वो बहुत महंगा भी नहीं आता है, तो अंगूर का जूस अगर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पाँच अंगूर का हमने वो भी कोशिश की तो अंगूर करीबन चालीस से साठ रुपये के करीबन है तो अगर अंगूर अगर ऐसे भी खा ले तो रस उनके शरीर में जाएगा क्योंकि उनको तो क्या चाय की हैबिट पड़ी हुई है तो वो तो सुबह जल्दी उठे और फटाफट पर या तो फैक्ट्री वर्कर्स या कहीं भी चाय की चाय तो भले पिए पर उसकी जगह अगर द्राक्ष का रश पी लेते हैं पी लेते हैं तो काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगी पैदल चलना ये भी है द्राक्ष का रश ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि मतलब उसमें क्या है कि जैसे कोई हीट होती है ऐसा कहते हैं कि भाई साइट्रिक ये जो एसिड वगैरह जो होता है तो अभी द्राक्ष के अंदर जो गुण पाए गए हैं वो ऐसी चीज़ है कि उसका रस अगर हम लेते जाए मतलब तो थोड़ा थोड़ा भी वहाँ से सिलिका अगर निकल जाए हु. तो 100 परसेंट अगर हम न कहेंगे पर जैसे कि कोई अभी जा रहा है अगर उसको 50 परसेंट रिलीफ मिल गई सिक्सटी और उनकी सैलरी भी अच्छी होती है या तो वो नहीं ला सके तो कहीं ऐसी फैक्ट्री या गवर्नमेंट या कोई भी मतलब अवेलेबलिटी करा दे कि भाई द्राक्ष का रस से और उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई ये सही में हो रहा है कि नहीं और अगर मुझे इतना विश्वास है कि भाई हाँ द्राक्ष सही है हो सकता है और काफी कुछ रिलीफ हम बहुत सारे इक्वमेंट्स एप, हाँ, तो यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि दुनिया के जो बेहतरीन कंट्रीज है उनके पास तो क्या डस्ट रिमूवर है मतलब जैसे ही आप ग्राइंडर से आप उसको कट करते हैं तो जो डस्ट उठती है वो पूरा वैक्यूम क्लीनर वहाँ होता ही है तो वो उसको खींच लेता है जब वो खींच लेता है तो वो डस्ट उठने का सवाल नहीं पर इतने सारे हमारे पास तो क्या है बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और इतने सारे इक्विपमेंट्स लाना तुरंत का तुरंत तो पर एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना भी वो उसका मल्टीप्लेक्शन होके निकलता है और हमारे पास तो बहुत लैंड है एग्रीकल्चर के बहुत सारे खेड़ूत हैं और वो ये व्यवस्था हो सकती है तो ये अंगुर जो है ये बहुत ही मतलब कारगर साबित हो सकती है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को खास करके राजस्थान में पिंडवाड़ा बेल्ट में जो लोग हैं और जो सिरकोसिस जो नाम का बीमारी बताया पेरू ने उससे मुक्त होने के लिए अंगूर का रस आप पी सकते हैं जिससे आपको जो है राहत मिलेगी और इसके कारण काफ़ी जो मुश्किलें आ रही हैं जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं या किसान हैं उनको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं लेकिन इस दिक्कत का सिंपल आइडिया है कि आप थोड़ा सा फ्रूट जो है अच्छी तरह से आप सेवन करेंगे तो ये बीमारियाँ आपको नहीं होगी आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा तो ये आप ध्यान रखें फिर चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही पेरू हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करता हूँ आपको इनकी बातें बहुत ही अच्छी लगती हो तो ज़रूर उसे अप्लाई करें और उसके लिए आप मैसेज भी करें अपने भाव अपना जो है अनुभव भी शेयर करें हमारे पास ताकि हमें आगे भी इस तरह के एपिसोड हम बना सकें तो पेरू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो का भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडिमा नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करा आते रहो